इस वक्त विक्रांत काफी डरा हुआ भी लग रहा था एस्केलेटर पर खड़े होकर ऊपर जाते वक्त भी वो नैना का नाम बहुत तेजी से पुकार रहा था अभी वो ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा भी नहीं था कि उसकी जेब में रखा फोन बच पड़ा विक्रांत ने जेब में हाथ डालकर फोन बाहर निकाला तो देखा कि स्क्रीन पर नैना का नंबर शो हो रहा था विक्रांत ने जैसे फोन कान पर लगाया उसे नैना की आवाज सुनाई पड़ी हेलो तुम कॉल कर रहे थे अब जाकर विक्रांत की जान में जान आई नैना तुम तुम कहाँ हो ठीक तो हो ना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बिना बताए तुम कहां चली में। हां, ने सांस मुझे तो लगा तुम्हारा किसी ने मर्डर कर दिया बकवास बंद करो अपनी नैरा ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा मैं उस रॉ एजेंट को खोजने के लिए निकली थी लेकिन सुबह से कुछ पता नहीं चला फिर मैं इधर मॉल से गुजर रही थी तो मेरा मन फेशियल कराने को कर गया मैं फेशियल करा रही थी तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था अभी जब फ्री हुई तो देखा कि तुम्हारा मिस कॉल पड़ा हुआ था फिर मैंने तुम्हें तुरंत कॉल बैक किया। ओह मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी मैं कितना परेशान था विक्रांत ने कहा मुझे तो लगा कि उस रॉ एजेंट ने तुम्हारा काम तमाम कर दिया हे पता है मैंने तो बैकअप के लिए देव को भी बोल दिया है वो भी अभी टीम लेकर पहुंच रहा होगा तुम उसे फोन करके मना कर दो चुप करो विक्रांत नैना ने चिड़ते हुए कहा वैसे तुम्हें हो तुम? खुजली हो रही है क्या नैना ने ना ना अपने लहजे में विक्रांत को जवाब दिया अच्छा तुम तुम हो कहा किस फ्लोर पर हो विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा मैं सिक्स फ्लोर पर हूं पर तुम यहाँ नहीं आ सकते ये लेडीज पा है सब लड़कियां हैं यहाँ जेंट्स एंट्री अलाउ नहीं है अरे कैसे अलाउ नहीं है जहां लड़कियां हो भला वहां विक्रांत को पहुंचने से कौन रोक सकता है <laughs> विक्रांत ने शैतानों वाली हंसी हंसते हुए कहा, हसी नहीं कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल जाओ बिल्कुल आओ हाथ पैर सही सलामत अच्छे से नहीं लग रहे तो बिल्कुल आओ तुम्हारा भी बॉडी मसास हो जाएगा अरे छोड़ो नैना मेरा तुम्हारे अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है तुम अगर अकेली होती तो जरूर आ जाता विक्रांत ने फिर से नैना के साथ प्लट करना शुरू कर दिया लग रहा है तुम ऐसे नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं मैं तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा अच्छा अच्छा मैं रखता हूँ तुम। तुम उसे यहाँ आने से मना कर दो वरना फालतू में यहाँ बवाल मच जाएगा विक्रांत ने देखा कि मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी उसे घेरने की कोशिश में लगे हुए इसीलिए उसने झट से नैना का फोन रख दिया फिर गार्ड्स को खुद की तरफ आते देख फिर से अपना आई कार्ड बाहर निकालते हुए बोल पड़ा बोला न तुम लोगों को मुंबई पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट समझ नहीं आता क्या विक्रांत की धार सुन सभी गार्ड्स अपनी जगह पर थम गए फिर किसी ने भी उसकी तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई अब तक विक्रांत पसीने से लथपथ हो चुका था उसे जोर से प्यास लग रही थी सामने ही उसे एक शॉप पर पानी की बोतल दिखाई पड़ी वो पानी लेने के लिए शॉप के करीब पहुंच गया शॉप के पास पहुँचने पर वहाँ उसने कुछ अजीब सिंह देखा वहाँ एक मोटा और काला सा आदमी बैठा कुछ खा रहा था उसकी शकल देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी के मकसद से ऐसी फिराक में है उसे देख कर विक्रांत को अपने पुराने जन्म की बात याद आ गई जब वो खुद गैंगस्टर हुआ करता था तब तो वो भी इसी तरह किसी भी शॉप पर पहुँच जाता था और फिर डरा धमका कर धोस दिखाते हुए फ्री में सामान उठाकर चला आता था फिर अगर कोई दुकान वाला पुलिस कम्प्लेन करने की हिम्मत करता था तो फिर तो उसे और ज्यादा डराना धमकाना शुरू कर देता था और फिर जितनी बार दुकानदार कम्प्लेन करता था उतनी बार उसको परेशान करने का सिलसिला बढ़ता जाता था लेकिन अब विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तो अब वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है अब तो उसकी जिम्मेदारी है की वो आम लोगों की सुरक्षा करे आम लोगों को ऐसे गुंडों के आतंक से बचाए विक्रांत यूं तो उस शॉप पर पानी की बोतल लेने के लिए गया हुआ था लेकिन जब उसने उस गुंडे को फ्री का खाना खाता देखा तो उसका दिमाग फिर गया विक्रांत की नजरों के आगे इस शॉप की मालकिन की मासूम सी नजर घूमने लगी